sehna सूत्र तक का हो गया था विपर्य वृत्ति का विषय था आठवें सूत्र में विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहा गया था अर्थात उल्टा ज्ञान ज्ञान तो होता है लेकिन उल्टा होता है ज्ञान का अभाव नहीं है अपितु उल्टा ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है अब अगली वृत्ति कौन सी आएगी अब प्रमाण विपर्य विकल्प तो विकल्प वृत्ति का सूत्र दिया शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तुशून्यो विकल्प शब्द ज्ञान की अनुपाति अर्थात शब्द ज्ञान के आधार पर चलने वाली उत्पन्न होने वाली शब्द ज्ञान के अनुसार उत्पन्न होने वाली यद्यपि आगम प्रमाण में भी ऐसा ही होता है प्रमाण वृत्तियों में जो आगम प्रमाण है वह भी शब्द के ही ऊपर आधारित होता है हम शब्द को या तो सुनते हैं या पढ़ते हैं और तीसरे ब्रेल लिपि में स्पर्श करके अनुभव करते हैं तो तीन तरह से हम जो शब्द का ज्ञान करते हैं उससे जो ज्ञान अंदर उत्पन्न होता है उसको आगम प्रमाण कहेंगे लेकिन वो यथार्थ ज्ञान है वहां शब्द जो हमने सुना या पढ़ा उसका कोई ना कोई अर्थ है और उसकी सत्ता है अर्थ की तो वो ज्ञान तो होगा हमारा आगम प्रमाण से यहां भी थोड़ी सी बात तो आ गई कि शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द ज्ञान शब्द तो यहां भी सुनाई देगा पढ़ेगा पढ़ा जाएगा हैं या कोई कहेगा हमसे और उसका ज्ञान भी होगा हमें लेकिन वस्तु नहीं होगी वस्तु शून्य है, शब्द है और शब्द के ज्ञान के अनुसार वो वृत्ति उठ भी रही है ज्ञानानुपाति ज्ञान के अनुसार ही उठेगी लेकिन वस्तु शून्य है, वस्तु वहां पर नहीं होगी तो इसे कहेंगे विकल्प वित्ती अब प्रमाणों में इसको ले नहीं सकते क्योंकि प्रमाणों में प्रमाण का तात्पर्य होता है कि यथार्थ ज्ञान कराने का साधन अब यहां यथार्थ ज्ञान तो हो हाँ। नहीं रहा है क्योंकि वस्तु ही नहीं है तो ज्ञान कहां से उसका सत्ता ही नहीं है उसमें द्रव्य भी ले सकते हैं हम गुण भी ले सकते हैं कर्म भी ले सकते हैं इनमें से कुछ भी नहीं है लेकिन शब्द का व्यवहार चल रहा है और व्यवहार में कोई बाधा नहीं आ रही है उससे आगे उदाहरण आप देखेंगे तो व्यवहार में बाधा नहीं आती उनसे इसलिए प्रमाण के अंतर्गत इसको नहीं ले पाएंगे स्वयं व्यास ने भाष्य की किया का व्याख्या की कि स न प्रमाणोपारोही प्रमाण उपारोही न अर्थात ये जो विकल्प है ये प्रमाणोपारोही प्रमाण के अंतर्गत भी इसको नहीं ले सकते प्रमाण पर भी आरूढ़ नहीं हो सकता ये फिर प्रश्न उठता है कि प्रमाण यदि नहीं है क्योंकि प्रमाण यथार्थ ज्ञान कराता है और अब उसका हमने उल्टा समझ लिया कि इससे शायद अयथार्थ ज्ञान होगा फिर जब यथार्थ ज्ञान नहीं होता है तो अयथार्थ ज्ञान होगा अर्थात मिथ्या ज्ञान होगा और मिथ्या ज्ञान होगा।, होगा तो फिर विपर्य वृत्ति में ले लें इसको अलग से कहने की आवश्यकता है प्रमाण में इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि इससे यथार्थ ज्ञान नहीं होता वस्तु है ही नहीं तो फिर शंका उठती है कि फिर मिथ्या ज्ञान होना चाहिए और वहां विपर्य वृत्ति पीछे आ चुकी है मिथ्या ज्ञान को कहने वाली तो वो भी संभव नहीं है क्योंकि विपर्य में वस्तु तो है वस्तु शून्य नहीं है वस्तु का भाव नहीं है लेकिन उस वस्तु का जो स्वरूप है हमें उसका ज्ञान न हो करके उससे कुछ और ज्ञान हो रहा है वस्तु के स्वरूप से भिन्न ज्ञान हो रहा है और वो स्थिति यहां नहीं है क्योंकि यहां वस्तु ही नहीं है तो भिन्न ज्ञान वाली बात भी नहीं आएगी इसलिए आगे कहा कि न विपर्यो पारोही च वृत्ति में भी इसको नहीं ले सकते न प्रमाण में और न विपर्य में <coughs> वस्तु शून्य तेपी लेकिन यह भी एक आश्चर्य की बात है कि वस्तु के शून्य होने पर भी वस्तु के न होने पर भी वस्तु का अभाव होने पर भी शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधन शब्द के ज्ञान का जो महात्म्य है उसके आधार पर यह चलती है महात्म्य महात्म्य शब्द क्या होता है महात्मा सुना होगा आपने क्या अर्थ है महात्मा का महान आत्मा।, महान आत्मा महात्मा और आत्मा चेतन लेकिन यहां तो वो नहीं लेंगे आत्मन शब्द का दूसरा अर्थ क्या बताया था मैंने स्वरूप महान स्वरूप अब उसी महात्मन शब्द से ही बनता है महात्म्य इसका हम अर्थ ले सकते हैं उसकी महत्ता अर्थात जो भी शब्द का स्वरूप है और उससे शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है बस उसी की महत्ता है उसी का प्रभाव है उसके अतिरिक्त और यहां कुछ नहीं है केवल शब्द के ज्ञान के आधार पर ही इस वृत्ति का प्रादुर्भाव वृत्ति सत्ता में आ रही है और आती है ऐसा व्यवहार होता है इसलिए इनको वृत्ति में गणना इसकी करनी पड़ रही है क्योंकि जिन जिन वृत्तियों के निरोध करने की बात आ रही है उसमें यह भी एक ऐसी वृत्ति है जिसको रोकना योग की भूमिकाओं में आवश्यक है एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं में तो शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधन शब्द के ज्ञान के महात्म्य से बंधी हुई है ये उसमें जकड़ी हुई है परंतु व्यवहारो दृश्यते व्यवहार देखने में आ रहा है व्यवहार में कोई बाधा नहीं आ रही है लोग व्यवहार हमारा चलता है और हम देखेंगे कि हमारे जीवन में हम जो वृत्तियों का प्रयोग करते हैं प्रमाण विपर्य विकल्प इत्यादि पांचों वृत्तियों में से सबसे अधिक जिस वृत्ति का प्रयोग करते हैं यह विकल्प ही है ये इतनी व्यापक है हमारे व्यवहार में पहले हम इनके उदाहरण देखते हैं फिर थोड़ा सा और करेंगे विचार इस पर तो पहले इन्होंने एक उदाहरण दिया कि तद यथा चैतन्यम पुरुषस्य से स्वरूपम इति चैतन्य पुरुष का स्वरूप है अर्थात पुरुष की जो चेतनता है वो उसका स्वरूप है क्या इस वाक्य को सुनकर के कुछ अटपटा सा लग रहा है किसी को नहीं लग रहा होगा चैतन्यम पुरुष से स्वरूपम जीवात्मा का आत्मा जो हमारे अंदर चेतन सत्ता है उसका स्वरूप क्या है चैतन्य चेतनता तो चेतनता पुरुष का स्वरूप है सही हो गया ना वाक्य लेकिन हम जो ये का शब्द का व्यवहार करते हैं का के की रारेरी षठी व्यक्ति का जहां प्रयोग करते हैं एक दूसरे का संबंध बताते हैं संबंध का द्योतक होता है ना ये का के की रारेरी और संबंध एक में होता है या दो में दो में होता है जैसे मैं कहूं यह मेरी पुस्तक है तो पुस्तक की सत्ता अलग हुई और मेरी सत्ता अलग हुई अब केवल दोनों का संबंध बताने के लिए हमने की शब्द को जोड़ दिया यह उसकी यह मेरी री जोड़ दिया मेरी रारे काके की जो षी में आते हैं ये तो दो पदार्थ भिन्न भिन्न होने चाहिए और उनके संबंध को हम जब द्योतित कर रहे हैं षष्ठी व्यक्ति से तो ये तो हो गया यथार्थ ज्ञान इसको हम विकल्प नहीं कहेंगे लेकिन जहां दो वस्तुएं ही नहीं है और दो मान करके भेद मान करके उनका कथन हो रहा है और उनका आपस में संबंध दिखाया जा रहा है अब बन जाएगी ये विकल्प वृत्ति क्योंकि यहां मुख्य बात है वस्तु की शून्यता अब वस्तु क्या है यहां पर यहां हम द्रव्य गुण कर्म में से क्या लेंगे क्या चीजें है यहां पर चेतनता पुरुष का स्वरूप है चैतन्य पुरुष का स्वरूप है चेतनता को हम जानते ही है पुरुष का भी पता है लेकिन क्या ये दोनों पृथक पृथक हैं? अगर पृथक पृथक हैं, तो चेतनता की अलग सत्ता होनी चाहिए पुरुष की अलग होनी चाहिए लेकिन चेतनता ही पुरुष है वास्तव में इसलिए हम ज्ञान स्वरूप बोलते हैं चेतन के लिए ज्ञान स्वरूप क्या अर्थ हुआ वो ज्ञान ही है ज्ञान उससे भिन्न नहीं है अगर गुण को भी लेते हैं तो गुण और गुणी में अभेद है वहां पर लेकिन यहां हम भेद दिखा रहे हैं चेतनता पुरुष का स्वरूप है अर्थात चेतनता को अलग मान लिया और पुरुष को अलग मान लिया जबकि दोनों अलग नहीं हैं, तो इनका जो संबंध दिखा रहे हैं हम चेतनता और पुरुष का इस संबंध का यहां पर अभाव है वस्तु की शून्यता है इसलिए यह विकल्प वृत्ति हो जाएगी स्वयं बता रहे हैं आगे कि यदा चितिरे व पुरुष क्या है चिति अर्थात चेतन शक्ति चेतना यही तो है पुरुष यदा चितिरेव पुरुषः, जब चिति ही पुरुष है उससे भिन्न नहीं है चिति चैतन्य उस, जो, जो चैतन्य का अर्थ है वही चिति का अर्थ है यहां पर ध्यान रखना चैतन्य भी भाववाचक शब्द है और ये भी चिति भी जब चिति ही पुरुष है तदा किम अत्र के नदिश्यते फिर किसके द्वारा हम किस कथन कर रहे हैं यहां यहां दिखा रहे हैं हम यहां कौन से चैतन्य की बात कर रहे हैं जो पुरुष के अंदर है क्योंकि पुरुष जिसको हम बोल रहे हैं वो स्वयं चैतन्य ही है वही चिति है भेद नहीं हो पाएगा यहां और भेद का हम कथन कर रहे तो भवती च व्यपदेशे वृत्ति ही लेकिन यहां पर व्यपदेश में अर्थात इस कथन में व्यपदेश का अर्थ क्या होता है कथन शब्द के द्वारा कहना इसे कहते हैं व्यपदेश तो व्यपदेश में यहां वृत्ति चल रही है व्यवहार चल रहा है चित्त में वृत्ति उत्पन्न हो रही है क्योंकि शब्द पहुंचा है अंदर और अब एक वास्तविक उदाहरण देते हैं कि यह व्यवहार कैसा चल रहा है जैसा कि वास्तविक में हम भेद दिखाते हैं और भेद होता भी है वहां पर तो जैसे वहां व्यवहार चल रहा है वैसे यहां चल रहा है अब वास्तविक उदाहरण क्या होगा उसको बोला आगे कि यथा चैत्रस्य गऊ जैसे कोई चैत्र नाम का पुरुष है मनुष्य है और उसके उसने घर में अपनी गाय पाली हुई है वो गाय का स्वामी है वहां पर तो हमने कह दिया कि यह गौ चैत्र की है तो ये तो वाक्य बिल्कुल सही है क्योंकि चैत्र नामक पुरुष भिन्न है और गौ भिन्न है अब दो भिन्न है दोनों का आपस में संबंध दिखा दिया ष्ठी व्यक्ति बोल करके कि ये गौ चैत्र की है अब जैसे वहां व्यवहार में कोई बाधा नहीं आई है सुनने वाले को कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि सामने वाले ने गलत बोला है ठीक ऐसा ही पुरुषस्य चैतन्यम बोलने पर भी कोई भी व्यवहार में कमी नहीं आ रही है सामने वाले को बिल्कुल भी अटपटा नहीं लग रहा है तो इसलिए इसको कहते हैं विकल्प जबकि यहां पर वो संबंध है ही नहीं और वहां संबंध है वहां संबंध की वास्तविक सत्ता है और यहां संबंध का अभाव है शून्यता है तो वस्तु शून्य और आगे बता रहे हैं तथा वस्तु प्रतिषिधर्म ये कहीं कहीं पर धर्म पाठ भी होता है आपके में क्या किसी में भेद आ रहा है क्या प्रतिषिध वस्तु धर्मो यही लिखा है सब में? धर्म भी चल जाएगा धर्म भी कह सकते हैं धर्मा आगे मात्रा तो वो भी चलो ठीक है भी धर्म ही दिया है कहीं कहीं मिलता है तो पारिषि वस्तु धर्मा चलो हम आकार मान करके ही बोलेंगे आकारांत लेकिन आगे भी आ रहा है आपने वहां तो नहीं देखा अनुत्पत्ति धर्मा में नहीं तथा प्रतिषिद्ध वस्तु और आगे जो आ रहा है अगली पंक्ति में तथा अनुत्पत्ति धर्मा धर्म अच्छा तो प्रतिषिध वस्तु वस्तु का धर्म वैसे यहां आकारांत ही सही रहेगा क्योंकि वस्तु और धर्म का पहले हम समास करेंगे वस्तु का धर्म अब वस्तु में क्या कुछ भी हो सकती है भाई पुस्तक है मेज है कुर्सी है मकान है पेड़ है किसी भी पदार्थ को हम ले सकते हैं अब हर पदार्थ में अपने अपने धर्म होते हैं सबके धर्म है अपने अपने तो वस्तुओं के धर्म ये शब्द हो गया वस्तु धर्म प्रतिषिध शब्द के साथ हम करेंगे समास बहुरी प्रतिषिध वस्तु धर्मिन धर्म जिसमें किसी वस्तु के धर्म का प्रतिषेध किया जा रहा है प्रतिषिध वस्तु धर्म हा, यस्मिन अर्थात किसी अन्य वस्तुओं में धर्म हुआ करते हैं उस धर्म का किसी और में प्रतिषेध हो रहा है जैसे हम परमात्मा को क्या बोलते हैं अनादिनादि तो का अर्थ क्या हुआ जिसका ना ना अर्थात कुछ पदार्थों में आदि धर्म होता है कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रारंभ जिनकी उत्पत्ति जिनका कारण होता है कोई ना कोई उत्पत्ति का उन्हें कहते हैं आदि वाली आदिमान या सादी तो अन्य किसी वस्तु के धर्म का हमने ईश्वर में दिखाया प्रतिषेध अभाव तो ईश्वर कैसा हो गया ये प्रतिषिध वस्तु धर्म और हमने बोला उसमें अनादि अथवा अनंत निर्विकार ये सब निषेधात्मक शब्द आ रहे हैं नी है अकाय मंत्र आता है सपर्यगा छुक्रम अकायम अव्रणम सब में असना विरम आपाप विधम ये सब क्या है ये सब निषेध बता रहे हैं इन भिन्न भिन्न पदार्थों के वस्तुओं के धर्मों का किसी अन्य वस्तु में प्रतिषेध करना लेकिन यहां विकल्प क्या होगा ये बात हो रही है तो विकल्प में जैसे हमने कहा आगे शब्द और भी आएंगे लेकिन अनादि को ही ले लेते हैं या निर्विकार को ले लेते हैं कि परमात्मा निर्विकार है और हमारे अंदर क्या भाव उत्पन्न होता है कि निर्विकार नाम का कोई गुण है जो परमात्मा के अंदर है और जबकि वास्तव में अर्थ क्या है विकार का न होना बताया जा रहा है अभाव और हमने क्या समझ लिया कि भाव है किसका भाव है निर्विकार रूपी धर्म का तो निर्विकार कोई धर्म नहीं है निर्विकार किसी धर्म का अभाव बताया जा रहा है लेकिन व्यवहार में चलता है और समझ लेते हैं सामान्य रूप से ऐसे ही आगे एक शब्द आ रहा है निष्क्रिय पुरुष ये पुरुष कैसा है निष्क्रिय अब निष्क्रिय शब्द का अर्थ क्या हुआ निष्क्रिय शब्द का अर्थ है जिस जो क्रिया से रहित है परमात्मा को भी निष्क्रिय कहा गया है लेकिन यहां प्रसंग चल रहा है जीवात्मा का कि जीवात्मा निष्क्रिय है अक्रिया से रहित होना क्रिया स्वयं में क्रिया न होना यह निष्क्रिय का अर्थ हुआ लेकिन यहां क्या भाव निकलता है कि निष्क्रिय नाम का भी कोई धर्म है जो कि उस पुरुष में बताया जा रहा है तो धर्म के अभाव को हम किसी गुण के रूप में लेकर के जो कि वस्तु की शून्यता है उस गुण का अभाव है और उसको किसी पदार्थ में स्वीकार कर लेना यह भी विकल्प वृत्ति है अब यहां ये यह विचार करो कि क्या आत्मा निष्क्रिय है क्या क्रिया से रहित है ये हम पहले ईश्वर को लेते हैं क्या ईश्वर निष्क्रिय है नहीं।, नहीं है अर्थात क्रिया करता है वो क्रिया उसमें होती है क्योंकि निष्क्रिय नहीं है का अर्थ क्या हुआ फिर क्रियावान है निष्क्रिय का उल्टा अर्थ क्या होगा क्रियावान क्रिया वाला है तो ईश्वर में क्रिया होती है क्रिया होने की पहचान क्या होती है देशांतर गमन। क्रिया की पहचान क्या है देशांतर गमन। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना क्योंकि क्रिया का अर्थ होता है कर्म और कर्म कणाद के वैशिष्टिक दर्शन में कर्म की परिभाषा क्या की है उत्क्षेपण अवक्षेपण चन प्रसारण और गमन गमन का तात्पर्य सामान्य गमन त्रियक गमन इत्यादि इन्हीं के अंदर सारे कर्मों सारी क्रियाएं समाविष्ट हो जाती हैं। तो ईश्वर को कहा आप लोगों ने आप में से कुछ ने कि क्रिया वाला है अर्थात क्रिया उसमें होती है तो ईश्वर सर्वव्यापक है कि एक देशी है अच्छा और क्रिया का अर्थ क्या हुआ देशांतरगमन देशांतरगमन में क्या होता है कि कोई पदार्थ कोई मनुष्य कोई वस्तु कहीं पर रखी है अब वो वहां जाएगी जहां पर वो नहीं थी जो खाली स्थान मिलेगा तभी तो हम कहेंगे इसने यहां से उठ करके इधर को गमन किया जैसे आप लोग अपने अपने कक्ष से यहां कक्षा में पढ़ने के लिए आए अब कक्ष में तो अपने कमरे में तो है नहीं इस समय अब यहां से उठ करके उधर जाएंगे क्योंकि हम सर्वत्र नहीं हैं इसलिए भिन्न भिन्न स्थानों में क्रिया हमारी होगी देशांतर गमन होगा लेकिन ईश्वर को आपने कहा सर्वदेशी है सर्वव्यापक है तो कैसी क्रिया होगी उसमें है ना आप समझ में आया कि शंकर रह गई अभी तो ईश्वर कैसा है निष्क्रिय है ठीक है ना वो औरों में तो क्रिया करता है लेकिन स्वयं क्रिया से रहित है हम जहां ईश्वर को सक्रिय बोलेंगे भी तो वही अर्थ लेंगे कि औरों में क्रिया करता है अन्य सब में क्रिया वही कर रहा है मंत्राता है तदे जती ती तदूरे के तदंतर सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत तो वह स्वयं क्रिया न करता हुआ भी सारे पदार्थों में क्रिया करता है अब रही बात जीवात्मा की जो इस पिंड के शरीर के अंदर है क्या ये भी निष्क्रिय है नहीं, नहीं, नहीं अच्छा ये निष्क्रिय नहीं है ऐसा आपका कहना है तो ये क्रिया करता है हम्म तो आप अब तक इतनी आयु हम सब लोगों ने भोग ली अब तक पता नहीं कितनी क्रियाएं की होंगी जन्म से लेकर के एक ही दिन में पता नहीं कितनी क्रियाएं कर लेते हैं तो बहुत सारे अनुभव भी हमारे साथ में होंगे क्रिया करने के क्योंकि जो कार्य हम करते हैं उसका पता भी होता है हमने कैसे कैसे किया है तो कैसे कैसे आप लोग क्रिया करते हैं जैसे अभी उठ करके आए कहीं से भी कक्षा में आने के लिए तो कैसे क्रिया की थी कोई बताएं अपनी अपना अनुभव है कैसे आए तो पैरों से चलेना लेकिन बात जीवात्मा की हो रही है अभी पैर तो ये शरीर का भाग हो गया हमारा जीवात्मा पर ध्यान दो कि जीवात्मा सक्रिय है इसे घटाना है तो जीवात्मा यानी कि आप स्वयं आप जीवात्मा ही हैं और आपने क्रिया की है तो आपको पता भी होना चाहिए कि हमने ऐसे किया था स्वयं है शरीर से, से क्रिया तो शरीर में क्रिया सरी हुई ना लेकिन जीवात्मा में तो क्रिया नहीं हुई वो अलग बात है कि शरीर में क्रिया हुई और शरीर में ही जीवात्मा बैठा हुआ है जैसे कोई कुर्सी बैठा हुआ है और कुर्सी उठाकर कहीं कोई चल दे उसको साथ में हम वाहन में जा रहे हैं गति वाहन में हो रही है हम भी बैठे हैं तो हम भी साथ साथ चल रहे हैं तो ये शरीर क्या है वाहन ही तो है और हम उसमें बैठे हुए हैं अब वाहन चलेगा तो वाहन के अंदर बैठा हुआ वो भी जाएगा इस तरह से बात अलग रही लेकिन यहाँ बात हो रही है स्वयं जीवात्मा की कि वो सक्रिय है या निष्क्रिय है तो फिर अब फिर विचार करें तो फिर क्रिया हुई कैसे अब ये प्रश्न उठेगा फिर आप चल करके यहाँ कैसे आए क्योंकि जीवात्मा तो निष्क्रिय है और शरीर है ये जड़ अब क्रिया कैसी हुई हैं? जड़ में स्वयं क्रिया होती नहीं तो किसी ने धक्का दिया है इसको लगता है अब वो धक्का हम ही तो देंगे और कौन देगा जीवात्मा ही देगा लेकिन जीवात्मा ने धक्का दिया कैसे फिर वही विधि कौन सी है वो शैली कौन सी थी हैं? आप कहेंगे कि हमने संकल्प किया था सोचा था तो संकल्प यह गुण का नाम है क्रिया का नाम नहीं है जहां गुण गिनाए जाएंगे वैशेक दर्शन में 24 प्रकार के गुण वहां ये गुणों में गिनती आएगी इसकी आप कहेंगे हमने प्रयत्न किया तो प्रयत्न भी क्रिया को नहीं बोलते प्रयत्न भी गुणों के अंतर्गत आता है जो 24 गुण हैं, उनमें एक प्रयत्न भी गुण है वो क्रिया का नाम नहीं है तो हम केवल इच्छा करते हैं हम इच्छा तो कर सकते हैं और इच्छा वो भी कर रहा है जिसको पैरालिसिस हो गया हो जिसके अंदर बहुत कमजोरी आ गई हो बीमारी से लेकिन नहीं उठ पा रहा है इतनी दुर्बलता आ गई लेकिन इच्छा तो हो रही है कि मैं उठ जाऊं पैरालिसिस वाले को भी इच्छा हो रही है मैं अपना हाथ उठाऊं मैं शरीर को उठाऊं सम्यकतया गति करूं एक हकलाने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि मैं अपनी जिहवा को ठीक प्रकार से उसको हिलाऊ जिससे शब्द स्पष्ट उच्चारण में आए हकलाहट न हो वो भी चाहता है चाहना तो हम कर सकते हैं चाहना ही कर सकते हैं केवल लेकिन क्रिया पर हमारा अधिकार नहीं है अब क्योंकि पीछे आया था कि ये हमारे जो करण हैं सारे ये सन्निधि मात्र से उपकार करते हैं आया था ना पीछे सन्निधि मात्र उपकारी चित्त को बताया गया था कि ये सन्निधि मात्र से उपकार करते हैं निकटता मात्र से हमारे निकट हैं हमें बना करके ईश्वर ने दिए हैं इतने मात्र से ही हमारा उपकार करते हैं लेकिन एक प्रश्न वहां भी उठेगा फिर कि जो हमारा उपकार कर रहा है जैसे मान लो कि हमारा सेवक है ठीक है हमारा उपकार करता है हमारा ध्यान रखता है अब हमें कोई विशेष कार्य करवाना है तो हम उसको कहेंगे तभी तो करेगा वो अब जब कहेंगे तब करेगा तो इसका अर्थ हमारे कथन को उसने समझ लिया है तब करेगा ना अब चित्त भी हमारे निकट है हमारा सेवक है हमारा उपकार करने वाला है और वो भी सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला है कोई विशेष अन्य कारण भी नहीं है केवल निकट होना इतने मात्र से ही उपकार करता है वो लेकिन हम जब कोई इच्छा करेंगे कोई संकल्प करेंगे कोई विचार उठाएंगे और उसको वो चित्त यदि पूरा करेगा तो चित्त पहले समझ तो जाएगी हमने संकल्प किया है हमने क्या इच्छा की है चित्त को पता तो लग जाए तो चित्त को पता कैसे लगेगा चित्त जड़ है या चेतन जड़ चित्त जड़ है तो जड़ चित्त जीवात्मा की इच्छा को जान जाएगा नहीं अब फिर वही प्रश्न है कि सन्निधि मात्र से कैसे उपकार करेगा फिर ये भाई ठीक है निकट है हमारे लेकिन हम कब कब क्या इच्छा करें उन सारी इच्छाओं को जब तक वो नहीं पकड़ेगा तब तक कैसे हमारा उपकार करेगा है ना ये बहुत विचारणीय विषय है विचार करते रहना और कैसे कैसे उत्तर आए आगे वो बताना कल को सोच करके कि कैसे कैसे चित्त तो उपकार करता है तो यहां हमारा विषय चल रहा था कि ये आत्मा निष्क्रिय है हम क्रियाओं को तीन रूप में देख सकते हैं एक तो क्रिया हमने परमात्मा की देखी कि परमात्मा स्वयं तो क्रिया से रहित है लेकिन औरों में क्रिया करता है उस रूप में हम उसको क्रियावान मान सकते हैं लेकिन स्वयं में क्रिया नहीं है ध्यान रखना स्वयं निष्क्रिय है एक हम शरीर को ले लें कि शरीर हमारा ऐसा है कि यहां कोई अन्य भी इसको उठा के ले जा सकता है क्रिया कर सकता है इसमें लेकिन स्वयं भी जितने प्राणी हैं चेतन वाले जिनमें आत्मा विद्यमान है तो अंदर आत्मा की इच्छा के कारण से भी उनमें क्रियाएं होती है अर्थात स्वयं भी इसमें क्रियाएं हो रही है और अन्य भी कोई क्रिया कर सकता है जैसे वाहन हमें ले जा रहा है तो ये अन्य कोई क्रिया कर रहा है हमारे साथ तो यात्रा करके आया बहुत दूर से पचास किलोमीटर की और हम उससे कहेंगे आइए आप बहुत थक गए होंगे आप पचास किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं वो कहेगा मैंने कहा यात्रा की मैं तो बैठा था उसमें यात्रा तो गाड़ी ने की है लेकिन वहां हम उस पर व्यवहार जो कर रहे हैं वो केवल इसलिए कि के गति तो उसमें हुई है देशांतर गमन तो हुआ है लेकिन उस देशांतर गमन में स्वयं उसके शरीर में वैसी क्रिया नहीं हुई जैसी वाहन में हो रही है और एक बिल्कुल जड़ पदार्थ जिसमें चेतन सत्ता है ही नहीं जैसे अन्य सारी वस्तुएं जैसे कुर्सी रखी हुई है अब कुर्सी जब तक तो कोई चेतन प्राणी उसको नहीं उठाएगा वो वही की वही रखी मिलेगी है ना तो तीन तरह से क्रियाओं को हम देखते हैं लेकिन यहां जीवात्मा जो है ये स्वयं यदि हम देखें तो स्वयं ये क्रिया कर ही नहीं सकता स्वयं इसमें क्रिया नहीं होती और यदि स्वयं क्रिया होती तो अपनी इच्छा से हम शरीर में से निकल सकते थे अपनी इच्छा से जब चाहें आ सकते थे मान लो कोई गंभीर चोट लग गई है हमारे बहुत दर्द हो रहा है या डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना है हम डॉक्टर से कहें कोई बात नहीं डॉक्टर साहब हमें एनेस्थीसिया नहीं चाहिए हम थोड़ी देर के लिए बाहर घूमाते हैं आप तब तक हमारा ऑपरेशन कर दीजिए हमें समय बता दीजिए हम लौट करके फिर आ जाएंगे तो कोई दर्द का अनुभव नहीं होगा फिर हम तो शरीर से बाहर निकल जाएंगे थोड़ी देर के लिए क्या है उसमें लेकिन ये संभव नहीं है तो स्वयं ये आत्मा निष्क्रिय है लेकिन यहां जो विषय उठाया गया है ये ये बताने के लिए कि विकल्प वृत्ति का यहां भी हम प्रयोग कर रहे हैं अर्थात निष्क्रिय नाम के किसी गुण से आत्मा युक्त है ऐसा जो भाव हम लेते हैं तो वो तात्पर्य विकल्प वृत्ति में उसका जाएगा क्योंकि यहां पर निष्क्रिय नाम का कोई धर्म उसमें नहीं है अपितु तो क्रिया के होने न होने की बात की जा रही है क्रिया का अभाव बताया जा रहा है कुछ होने का नहीं बताया जा रहा है न होने का बताया जा रहा है तो यही वस्तु शून्यता है निष्क्रिय पुरुष एक अन्य उदाहरण दिया तिष्टी बाण होना अब तिष्ठती जो संस्कृत जानते हैं वो तिष्ठती का अर्थ समझते होंगे तिष्ठती का अर्थ होता है क्रिया का न होना अर्थात बैठा है या खड़ा है तो खड़ा है या बैठा है तो क्रिया तो कर नहीं रहा है, है ना बैठा है या खड़ा है क्योंकि धातु इसमें आती है ष्ठा और स्था धातु का अर्थ है स्ठा गति निवृत्त स्वयं पाणिनि ने उसका अर्थ किया है गति की निवृत्ति जो गति हो रही थी जो क्रिया हो रही थी उसको रोका गया है तो रोकना क्रिया का न होना क्या कोई क्रिया है क्रिया का न होना भी क्या क्रिया होती है जब क्रिया का अभाव बता रहे हैं तो उसको क्रिया कैसे कहेंगे लेकिन इसको क्रिया ही माना गया है अगर क्रिया नहीं मानेंगे तो ये तिष्ठती रूप ही नहीं बनेगा ये शब्द ही नहीं बनेगा इसको आख्यात इसको क्रिया माना ही नहीं जाएगा तो कोई प्रत्यय ही इसके आगे नहीं आएगा लेकिन व्यवहार चल रहा है तिष्ठती बाण रुक गया है तो बाण रुक गया है अब हम क्या कहेंगे कि देखो इसमें जब विवेचन करेंगे कि बताओ इसमें धातु क्या है कारक क्या है क्रिया क्या है कर्ता क्या है तो क्रिया हो गई तिष्ठती और क्रिया का कर्ता हो गया बाण और कर्ता कहते हैं क्रिया के करने वाले को तो बाण ने कौन सी क्रिया की बाण कौन सी क्रिया कर रहा है देख ठहर गया तो क्रिया कहां कर रहा है वो तो ठहरा हुआ है ठहरा हुआ है जैसे पंखा बंद है तो हम कहेंगे पंखा चल रहा है क्या तो वो तो ठहरा हुआ है बाण वो क्रिया कहां हुई उसमें लेकिन फिर भी क्रिया का व्यवहार हो रहा है बस यही यहां पर विचित्रता है इन शब्दों की कि व्यवहार में तो आ रहे हैं प्रयोग में ये लेकिन हम उसका ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जैसे मानो कुछ क्रिया हो रही हो तो तिष्ठती बाण तो ये भी एक विकल्प वृत्ति है क्योंकि यहां वस्तु का अभाव है क्रिया का अभाव है और फिर भी उसको क्रिया माना जा रहा है ऐसे ही इसको भविष्यत काल में कर सकते हैं बाण रुकेगा तो रुकेगा में कोई क्रिया नहीं होगी बल्कि क्रिया का अभाव हो रहा होगा वहां ऐसे ही भूतकाल में कर दिया स्थित बाण रुका था बाण कहीं पड़ा हुआ था तो पड़ा हुआ था तो कौन सी क्रिया कर रहा था उस समय कुछ भी नहीं फिर भी क्रिया का प्रयोग हुआ है तो इस प्रकार से अनेक स्थानों पर हम विकल्प वृत्ति का प्रयोग करते हैं व्यवहार में देख लें कि व्यवहार में जैसे हमने कहा कि दो बज गए अब दो बज गए का अर्थ क्या है दो बज गए क्या दो एक साथ बजते हैं कभी दो का अर्थ क्या होता है एक और दो मिलाकर के एक और एक मिलाकर के दो बनेंगे तो एक और एक मिला करके बचते हैं कभी अच्छा इसको भी छोड़ो हमने कहा हम एक घंटे से एक घंटा हो गया हमें पढ़ते हुए एक घंटा का अर्थ क्या होगा साठ मिनट है ना क्या साठ मिनट कभी इकट्ठे होते हैं साठ मिनट कभी इकट्ठे होते हैं एक साथ जब एक साथ नहीं होते हैं और एक घंटे का अर्थ क्या है साठ मिनट या एक मिनट एक घंटे का अर्थ क्या है साठ मिनट तो साठ मिनट अर्थात हम पूरे साठ मिनट बोल रहे हैं कि नहीं तो साठ मिनट इकट्ठे होते हैं कभी हमने एक घंटे में इकट्ठा ही तो किया है उनको एक मिनट को ले लो साठ सेकंड हमने कहा एक मिनट हो गया तो साठ सेकंड इकट्ठे होते हैं कभी क्योंकि वास्तव में समय क्या है केवल एक क्षण सूत्र आएगा क्षण तत्क्रमय संयमाद विवेक जम केवल एक क्षण मात्र ही काल होता है दो क्षण कभी भी एक साथ नहीं मिल सकते और फिर भी हमने बहुत बहुत क्षणों को मिला करके अलग अलग समयों के नाम दिए और व्यवहार चल रहा है कोई कहे घंटा हो गया तो सुनने वाला ये नहीं कहा अरे ऐसे क्यों बोलता है गलत सलत ये घंटा कभी इकट्ठा होता है क्या तो व्यवहार में कोई बाधा नहीं आ रही लेकिन योगी को समाधि में ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी अगर समाधि लगाना है तो उनको इन सारी वृत्तियों को समझना होगा और समझ करके वास्तविकता में आना होगा तब जाकर के हम किसी पदार्थ का साक्षात कर पाएंगे तो इस तरह से तिठती बाण स्थाति स्थिति यह हुआ अब यहां जो बता रहे हैं इसमें तिष्ठती में स्थास्ति में और स्थित में कि गति निवृत्त गति की निवृत्ति हो रही है यहां गति की निवृत्ति है और उस गति की निवृत्ति में क्या पता लग रहा है कि धातुअर्थ मात्रम गम्यते इसमें धातु का अर्थ है ऐसा हमें बोध हो रहा है जबकि है नहीं क्योंकि वहां क्रिया हुई ही नहीं है क्रियाओं को क्रियाओं का रुकना हुआ है क्रियाओं का अभाव हुआ है और हमने ऐसा व्यवहार किया वाक्य बोल करके कि जैसे कोई क्रिया हुई हो हु। अब एक और दिया आगे शब्द तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषः यहां धर्म ही आएगा आकारांति ही रहेगा क्योंकि बहुरी समाज हुआ है ये और बहुरी समास होकर के धर्म शब्द से अनिच प्रत्यय करेंगे धर्मिच केवलात् पुरुष कैसा है ये अनुत्पत्ति धर्मा धर्म अब तो देखो इस शब्द से स्पष्ट पता लग रहा होगा कि पुरुष में कोई धर्म बताया जा रहा है कैसा है अनुत्पत्ति धर्म वाला धर्म वाला धर्म को बताया ना कौन सा धर्म अनुत्पत्ति ये कौन सा धर्म है अनुत्पत्ति कौन सा धर्म है कभी सुना है अनुत्पत्ति धर्म अनुत्पत्ति का अर्थ क्या है उत्पन्न न होना तो उत्पन्न न होना ये कौन सा धर्म हुआ है? हम कहें ये व्यक्ति काला नहीं है तो कौन सा धर्म बता रहे हैं सफेद है? बता रहे हैं सफेद मैंने कब कहा व्यक्ति काला नहीं है तो कौन सा धर्म बता रहे हैं गुण। गुण। धर्म का अभाव ही तो बता रहे हैं किसी धर्म का बता धर्म की सत्ता कहाँ बता रहे हैं धर्म का अभाव बता रहे हैं और यही है ये इस विकल्प वृत्ति का प्रयोग यहाँ पर अनुत्पत्ति धर्म अर्थात जीवात्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है तो ऐसा लग रहा है किसी धर्म का उसमें वर्णन किया जा रहा है कि यह धर्म इसमें है उसकी सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं और वह धर्म कौन सा है अनुत्पत्ति अब अनुपत्ति का अर्थ क्या होता है उत्पत्ति का अर्थ देखो एक तो होता है जन्म जैसे हम सबका जन्म हुआ है, है? लेकिन जन्म और उत्पत्ति इसमें अंतर है हम वैसे दोनों को मिलाकर के प्रयोग कर लेते हैं कहीं उत्पत्ति कहीं जन्म एक ही अर्थ में कि बच्चा उत्पन्न हो गया बच्चे का जन्म हो गया ऐसे करके बोल देते हैं ना लेकिन उत्पत्ति अलग होती है जन्म अलग होता है जन्म शब्द में जन्म का तात्पर्य क्या है जीवात्मा का शरीर के साथ संयोग होना यही तो है जन्म अर्थात जीवात्मा पहले से था और शरीर पहले से नहीं था शरीर के घटक तत्वों को ईश्वर ने मिलाकर के एक शरीर का रूप दिया है और जीवात्मा का उसके साथ संबंध जोड़ दिया है अब हमने कह दिया कि जीव की उत्पत्ति हो गई लेकिन शास्त्र क्या कहता है अनुत्पत्ति धर्मा जीव की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि जन्म शब्द दीदी बोलेंगे हम तो तो बात अलग है क्योंकि जन्म जिस धातु से बनता है तो पाणनी ने क्या कहा है जनी प्रादुर्भावी प्रादुर्भाव होना प्रकट होना और प्रकट क्या होता है जैसे कमरे में अंधकार है अब अंधकार है बहुत सी वस्तुएं रखी हैं हमें नहीं दिखाई दे रही हमने स्विच ऑन किया प्रकाश किया अब प्रकाश किया तो सारी वस्तुएं हमें दिखाई देने लगी तो क्या कहेंगे कि सारी वस्तुएं उत्पन्न हो गई क्या उस प्रकाश ने बना दी है वो वस्तुएं वो तो पहले से थी केवल वो प्रकाश में आ गई अर्थात प्रादुर्भाव है उनका जो तिरुभाव था अंधकार के कारण से वो प्रादुर्भाव हुआ है ऐसे ही यहां पर जनी प्रादुर्भाव जीव पहले से है और शरीर के साथ उसका संबंध हो जाना है देहिन्द्रीय मनोबुद्धि संघात पीछे आया था न्याय दर्शन में कि इनके साथ इसका जुड़ जाना ये जन्म है लेकिन उत्पत्ति का अर्थ होता है किसी वस्तु का कुछ घटक तत्वों को मिला करके बनाना जैसे कुंभकार मिट्टी के कणों से घट का निर्माण करता है वहां हम कहेंगे घट की उत्पत्ति हुई है क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है फिर और घट का विनाश भी होता है अब जीव की उत्पत्ति ही नहीं है तो विनाश भी नहीं होगा इसलिए कहा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष लेकिन यहां विकल्प वृत्ति बता रहे हैं क्या है कि यहां भी हमने शब्द का तो प्रयोग कर दिया कि अनुत्पत्ति धर्म अनुत्पत्ति धर्म वाला है और शब्द से हम जो भी कुछ जान रहे हैं उसके आधार पर व्यवहार चल रहा है सुनने में गलत नहीं लग रहा है लेकिन जब विचार करते हैं तो यह विकल्प के क्षेत्र में आएगा विकल्प वृत्ति के क्षेत्र में क्योंकि यहां अनुत्पत्ति नाम का कोई भी धर्म पुरुष में नहीं है और हम कह रहे हैं तो वस्तु की शून्यता हो गई और शब्द का प्रयोग चल रहा है शब्द जाना अनुपाति वस्तु शून्य उसी को आगे खोला व्यास ने कि उत्पत्ति धर्मस्य से अभाव मात्र गम्य कोई अनुत्पत्ति धर्मा इस शब्द से जो जानता है संस्कृत को ठीक प्रकार से वो यदि यही अर्थ ले रहा है कि पुरुष में उत्पत्ति धर्म का निषेध बताया जा रहा है ये विकल्प वृत्ति में नहीं होगा क्योंकि ये यथार्थ ज्ञान हुआ है? किसी ने कहा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषः अब सुनने वाले को यदि यही ज्ञान हो रहा है उससे कि पुरुष की उत्पत्ति अर्थात निर्माण नहीं होता ऐसा ये सामने वाला बता रहा है तो ये जो शब्द प्रमाण से उसको ज्ञान हुआ और प्रमाण होता है यथार्थ ज्ञान कराने वाला अब यह शब्द प्रमाण में जाएगा हुँ? हम यदि लिखा हुआ कहीं पढ़ रहे हैं वो भी शब्द ही हुआ और उससे ठीक अर्थ ले रहे हैं तो शब्द प्रमाण में जाएगा और अगर हम ऐसा ही अर्थ ले रहे हैं कि अनुत्पत्ति नाम का कोई धर्म और गो पुरुष में बताया जा रहा है अब ये विकल्प वृत्ति में जाएगा ये प्रमाण में नहीं जाएगा इस तरह से इनके भेद को हम समझेंगे तो उत्पत्ति धर्म अभाव मात्र अवगम्य अर्थात यहां पर केवल इस शब्द के द्वारा उत्पत्ति धर्म के अभाव को ही बताया जा रहा है न पुरुषान वही धर्म ये कोई ऐसा धर्म नहीं है जो पुरुष के अंदर विद्यमान है अनुपत्ति नाम का कोई भी धर्म नहीं होता जो पुरुष के अंदर है लेकिन ऐसा हम व्यवहार करते हैं तो विकल्प वृत्ति में आएगा तस्माद विकल्पित सधर्म लेकिन यहां पर हमने जिस धर्म का जिस धर्म को स्वीकार कर लिया है कि अनुत्पत्ति नामक को कोई धर्म है यह कैसा है विकल्पित है केवल मात्र कल्पना किया हुआ है वास्तविकता इसकी नहीं है तेन च अस्थि व्यवहार और व्यवहार इससे चल रहा है व्यवहार में कोई बाधा नहीं आती दिखाई दे रही है तो इस तरह से विकल्प वृत्ति है ये इसमें और कोई न समझ में आई हो बात कोई प्रश्न किसी को उठ रहा हो? जी, आ, ये शरीर किसने चला रखा है शरीर किसने चला रखा है? तो शरीर को वो चला सकता है जो शरीर में रह रहा है जैसे हम किसी वस्तु को उठाते हैं हाथ से तो हाथ का का वहां तक जाना अनिवार्य होगा वस्तु को पकड़ेंगे तब उठाएंगे है? दूर से केवल सोच करके तो उठा नहीं सकते उसको तो क्रिया यदि किसी पदार्थ में हो रही हो तो क्रिया करने वाला उसमें उपस्थित होना चाहिए तो शरीर में ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारी प्रत्येक कोशिका में विद्यमान है वो कौन है हैं? ईश्वर ईश्वर है क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है और जीव एक है जीव सारे शरीर में नहीं है अगर जीव को हम सारे शरीर में मानेंगे तो शरीर छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं शरीर मक्खी मच्छर चींटी इत्यादि का भी होता है वायरस के भी होते हैं और हाथी वगैरह बड़े बड़े जो प्राणी हैं उनके भी होते हैं तो मच्छर वाला जो शरीर है उसमें जीव होगा तो मच्छर के शरीर के आकार का ही तो होगा या उससे बाहर निकल जाएगा और हाथी के शरीर में होगा तो हाथी के शरीर के आकार वाला होगा तो जीवों के आकार छोटे बड़े कहलाएंगे या नहीं अब मान लो जो आज मच्छर है और मर गया अब वही जीव अपने कर्म अनुसार परमात्मा ने हाथी के शरीर में पहुंचाया तो उसको थोड़ा फैलाना पड़ेगा ना जीवात्मा को अब पहले जो हाथ मच्छर के शरीर में था छोटे आकार में अब हाथी के शरीर में उसको फैलाना होगा या नहीं हैं बड़ा करना होगा तो जो वस्तु छोटी बड़ी होती है इसे क्या कहते हैं विकार और विकार जिस वस्तु में आता है वो होती है अनित्य और अनित्य होती है तो उसको कभी ना कभी नष्ट भी होना होगा और जीव कैसा है नित्य है या अनित्य नित्य। तो नित्य जीव का कभी भी उसमें कोई विकार कोई परिवर्तन छोटा बड़ा होना सिकुड़ना फैलना ये कुछ भी नहीं होता इसलिए ये अपने स्वरूप में एक जैसा ही रहता है चाहे मच्छर के शरीर में हो चाहे हाथी के शरीर में हो अब जब जिस जिस शरीर में क्रियाएं हो रही हैं सारी तो पूरे शरीर में नहीं है ये भी सिद्ध हो रहा है और क्रिया हम देखते हैं कि सारे शरीर में ही हो रही है अंदर भी बहुत सी ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है जैसे रक्त संचरण कर रहा है शरीर के अंदर क्या हम कर रहे हैं उसके लिए क्या जीवात्मा सोचता है ऐसा कि मैं इच्छा करता हूं तो रक्त हृदय से निकलता है हम्म अशुद्ध रक्त आ रहा है शुद्ध रक्त जा रहा है भोजन कर लिया है अब भोजन करने के बाद जो उसका विघटन प्रारंभ हुआ है आमाशय में जाकर के क्या वहां जीव की इच्छा कार्य कर रही है कोई यदि इच्छा कार्य कर रही होती या जीव उसमें सक्षम होता उन तत्वों को विघटित करने में तो किसी ने ज्यादा रसगुल्ले खा लिए अब पेट में दर्द होने लगा तो क्या करना चाहिए उसको जल्दी जल्दी उसका विघटन करके और सारे तत्व रस रक्त मांस इत्यादि बना करके काम पूरा करे क्यों उसको इतने देर आमाशय में रहने दे और फिर तो हम और तेजी से करें इस कार्य को जिसे और खाने को मिले लगातार अपनी खुराक बढ़ाएं फिर लेकिन क्या संभव होता है ऐसा तो बहुत सी क्रियाएं केवल ये गति वाली ही बात नहीं है अन्य बहुत सी हमारे शरीर के अंदर ही क्रियाएं हो रही हैं, जो हम स्पष्ट ये स्वीकार कर सकते हैं मान सकते हैं कि इनमें हमारा कोई भी नियंत्रण हमारी कोई भी इच्छा नहीं चलती इसमें हाँ कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो स्वैच्छिक भी है जैसे हम चाहते हैं तो हाथ को उठा लेते हैं पैर को आगे बढ़ा लेते हैं शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं वाणी से और कुछ ऐसी होती हैं जो ऐच्छिक भी होती हैं और अनैच्छिक भी होती हैं जैसे श्वास कर लेना ये स्वयं भी होता रहता है हम सो रहे हैं श्वास आ रही जा रही है लेकिन हम नियंत्रण भी कर लेते हैं इस पर हम रोक भी लेते हैं श्वास को प्राणायाम कर लेते हैं तो इस तीन तरह की क्रियाएं ऐसी हैं लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यहां भी जैसे हमने हाथ उठाया या पैर उठाया ये तो ठीक है कि हमारी इच्छा से हुआ ही लेकिन यहीं पर बात हो रही थी क्या हमने जब हाथ को उठाया तो वैसे तो नियम यह है दर्शनों का कि इंद्रिय का मन के साथ सन्निकर्ष होगा जो आंतरिक क्रियाएं हो रही हैं और मन का आत्मा के साथ सन्निकर्ष होगा हम्म पहले आत्मा मन से जुड़े मन इंद्रियों से जुड़े तब इंद्रियों में क्रिया हो तो मन ने आत्मा ने इच्छा की कि मैं हाथ उठाऊं तो क्या करेगा वो अब मन को ही तो बताएगा तो मन को हम लोग कैसे बताते हैं पता है मन किधर रहता है कि आ भाई मन धर को आ मेरे पास मुझे कुछ कहना है, है? बुलाएं, तो उससे पहले बुलाए सेवक को बुलाते हैं भाई इधर काम करना है थोड़ा तो मन को आदेश देंगे तो मन को पहले सामने तो बुलाएंगे सन्निकर्ष करेंगे संबंध स्थापित करेंगे उससे तो कैसे करेंगे कुछ भी नहीं पता <laughs> इसलिए शास्त्रकार ने क्या कह दिया कि सन्निधि मात्र ये सन्निधि मात्र से उपकार कर रहे हैं लेकिन जो रहस्य अंदर और छिपा हुआ है ये ठीक है व्यवहार में हमें लग रहा है अब छोटा सा बच्चा है वो तो नहीं जानता मन क्या चीज है भाई वो भी इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है वो भी स्वाद ले रहा है शब्द सुन रहा है स्पर्श कर रहा है ये सारे अनुभव वो भी कर रहा है ये सब प्रमाणों का प्रयोग कर रहा है वो भी लेकिन उसको तो नहीं पता कि मन को कैसे आदेश देते हैं कोई बड़ा होकर के भाई मैं तो पढ़ लिख गया हूँ मैंने मन का साक्षात्कार भी कर लिया है ठीक है लेकिन जिसने नहीं किया है उसका भी व्यवहार वही चल रहा है रुकावट वहां भी नहीं आ रही है ऐसा नहीं है कि मन का पता न होने से हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं कि आदेश दें किसको मिल ही नहीं रहा है कोई अंदर बहुत तेरा ढूंढ रहे हैं सारे में घूम के देख लिया कहीं मन दिखाई नहीं दिया तो फिर हम चुपचाप बैठे हुए ऐसे ही कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं ऐसा लगता है क्या सब कुछ हो रहा है तो इसलिए क्रियाएं जो हमारी सारी हो रही है हम इच्छा मात्र करते हैं और इच्छा करने के बाद हमारी इच्छा को ईश्वर तो जान ही रहा है वो तो हर किसी की इच्छा को जानता है और वो हमारे शरीर में क्रियाएं करता है ये अंतिम समाधान होता है लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले बहुत सी बातें हमें समझ नहीं होती हैं क्योंकि एकदम ये बात समझ में नहीं आएगी कि परमात्मा ही सारी क्रियाएं करता है क्योंकि क्रिया का एक सिद्धांत यदि हम समझ लेंगे कि क्रिया जिस पदार्थ में हो रही हो वहां कर्ता का उपस्थित होना अनिवार्य है बिना कर्ता की उपस्थिति के क्रिया संभव नहीं है और ये तो हम जानते हैं कि जड़ पदार्थ में बिना चेतन के क्रिया होती नहीं क्योंकि जड़ कहते ही उसको है यह ठीक है कि सत्व स्तंभ में रजस का कार्य क्रियाशीलता है लेकिन रजस की क्रियाशीलता को उभार कौन रहा है रजस क्रियाशील है यह मान लिया हमने लेकिन जिस समय प्रलय होती है प्रलय अवस्था में वहां भी तो ये कण है सत्व रजस तमस सारे अपने अपने स्वरूप में विद्यमान है सोच मारा है कि नहीं प्रलय अवस्था में भी तो इन कणों की सत्ता है या नहीं और सत्ता है तो रजस नाम के कण की भी सत्ता है वहां क्योंकि क्रिया का धर्म क्रिया रूपी धर्म रजस का स्वीकार किया है सत्व का या तमस का नहीं तमस तो क्रिया को रोकता है और सत्व को मा, माना गया है प्रकाशशील तो रजस जो क्रियाशील तत्व है वो प्रलय अवस्था में भी तो है बल्कि वहां और अपने ए, अपने ही स्वरूप में है वहां किसी के साथ मिश्रण भी नहीं है उसका संसार काल में तो रजस का तमस के साथ सत्व के साथ मिश्रण हो चुका है लेकिन वहां तो मिश्रण भी नहीं हुआ है कोई योग नहीं है कोई संबंध नहीं है किसी के साथ भी फिर वहां वो क्रियाशील क्यों नहीं है अब प्रलय काल में रजस क्रियाशील क्यों नहीं हो रहा है तो इसका तात्पर्य क्रियाशील होते हुए भी उसकी क्रिया पर नियंत्रण कोई और कर रहा है और वो जब नियंत्रण के आधार पर उसमें क्रिया करेगा तभी होगी क्रियाशील होने पर भी स्वयं क्रिया नहीं हो पाएगी इसलिए तदे जाती वह ईश्वर ही सारे पदार्थों में क्रिया करने वाला है एक कण से लेकर के बड़े से बड़े पदार्थ में और हम स्वयं जीव पुरुष वो न तो अपने में क्रिया कर सकते हैं और नहीं किसी और में किसी में भी नहीं कर सकते बस केवल हमारा कार्य क्या है इच्छा मात्र करना और वो भी इच्छा पूरी तब होती है जब हमारे कर्माशय के अनुरूप हमारे कर्माशय के अनुरूप यदि जो हमें साधन दिए हैं ईश्वर ने तो कर्माशय के अनुरूप यदि कर्माशय से मेल खा रहा है उस इच्छा के पूरा होने का तो तो इच्छा पूरी होगी अब मान लो इच्छा करें हम कि हम एकदम कूद के और दस फुट की कूद लगा ऊपर के लिए तो हो जाएगा ऐसे इच्छा मात्र से क्योंकि ऐसा हमारे कर्माशय के अनुरूप कोई व्यवस्था ईश्वर <coughs> ने नहीं की है तो ईश्वर भी क्रिया ऐसे नहीं करता है उसमें भी हमारा कर्माशय साथ साथ चलता है तो ये है तात्पर्य तो ये विकल वृत्ति की हम बात कर रहे थे कि विकल वृत्ति में जहां वस्तु की शून्यता होती है और शब्दों का व्यवहार हम कर रहे होते हैं और वस्तु नहीं है तो विकल वृत्ति बोलेंगे और वास्तविक ज्ञान हम कर रहे हैं उन शब्दों से वो फिर प्रमाण वृत्ति में आएगा और ये वृत्तियां सारी रोकने के लिए है समाधि में जाकर के और समाधि भी कौन सी दो अवस्थाओं वाली समाधि तो चारों पांचों भूमियों में है केवल दो अवस्थाओं दो वाली कौन सी एकाग्र और निरुद्ध वहीं जाकर के इनको रोकना होता है अब समय हो गया है? नहीं। लेते हैं। मिला करके क्या है वो बिन पग चले सुने बिन काना। कर विध कर्म हाँ। कर बिन कर बिन कर्म करे विध नाना तो वही है सारा चलिए प्रणव धनी हो